छांदोग्योपनिषद शांक्यात्म खंड अन्य की अपेक्षा जल का महत्व आपो वान्ना भूयस तस्मा स्रोविष्ट न्याधीय अन्न कनीय भविष्य शेष्टिभव्यान प्राण्यन्नम बहु त्याप एता जेयं पृथ्वी यदक्षम यदर्वता जनुष्याश वजहसी चन्ेण वनस्पत स्वापान्याट पतंग पिपिल पे कम आप एवा एवे माम मृता अप उपा जल ही अन्न की अपेक्षा उत्कृष्ट है इसी से जब सुवृष्टि नहीं होती तो प्राण इसलिए दुखी हो जाते हैं कि अन्न थोड़ा होगा और जब सुवृष्टि होती है तो यह सोचकर कि खूब अन्न होगा प्राण प्रसन्न हो जाते हैं यह जो पृथ्वी है मृत्युमान जल ही है तथा जो अंतरिक्ष जो जो जो पर्वत जो देव मनुष्य जो पशु और पक्षी तथा जो तृण वनस्पति स्वापद और कीट पतंग पिपलिका पर्यंत प्राणी हैं वे भी मृत्युमान जल ही हैं अतः तो तुम जल की उपासना करो आपो आपोवा न कारण यस्द काले यस्े सुविषि स्यहिता शोभना वृष्टि तदा व्याधीये प्राण दुखिनो किनिमित अन्नस्म संवत्सरे न कनील भविष्य अन्न का कारण होने से जल ही अन्न की अपेक्षा उत्कृष्ट है क्योंकि ऐसा है इसलिए जिस समय सुवृष्टि अन्य के लिए भितावह सुंदर वृष्टि नहीं होती उस समय प्राण व्यथित दुखी होते हैं किसलिए दुखी होते हैं यह श्रुति बतलाती है इस वर्ष हमारे लिए थोड़ा अन्न होगा इसलिए अथ पुनर्जदा तदा तदानंदि सुखिनो हृष्टा प्राणा प्राणिनोवंत्यन्न बहु प्रभूत भविष्य अपसंभव मूर्त्यान्न सवेमा मूर्ता मूर्तभेदाकार इति मूर्ता ये पृथ्वी यदर यदक्ष आपे माँ मूर्ता अतोप उपाश्वेति और फिर जिस समय सुवृष्टि होती है उस समय प्राण अर्थात प्राणी सुखी हर्षित होते हैं कि इस बार बहुत सा यानी खूब अन्न होगा क्योंकि मृत अन्न जल से उत्पन्न हुआ है इसलिए यह मूर्त अर्थात मूर्तिमान भेद के आकार में परिणत हो जाने के कारण जो मूर्तिमति है वह यह पृथ्वी और अंतरिक्ष इत्यादि मूर्तिमान जल ही है अतः तुम जल की उपासना करो स योगो ब्रह्मे आपनोति सर्वान् काम तृप्तिमान भवती यदास्था काम चारो भोपो ब्रह्मस्तेस्ती भगवद्यो भूय इतभ्यो वूयोस्ती ते भगवान्विप्रीति जो कि जल की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और तृप्तिमान होता है जहाँ तक जल की गति है वहाँ तक उसकी प्रेक्षा गति हो जाती है जो कि जल की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है नारद भगवान क्या जल से भी श्रेष्ठ कुछ है अनंत कुमार जल से श्रेष्ठ भी, भी है ही नारद भगवान मुझे उसी का उपदेश करें फलम स योगपो ब्रह्मेत आर्वान्मा काम्याम विषयान असंभव तृप्तेरबुपासना भवति समान मजत इस उपासना का फल यु जो कि जल ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है संपूर्ण कामनाओं को काम में वस्तुओं को अर्थात मूर्तिमान विषयों को प्राप्त कर लेता है तथा तो तृप्ति भी जल जनित जल होने के कारण जल की आसना करने से वह तृप्तिमान होता है से सब पूर्वत है सप्तमाध्या खंड भाष्यम संपूर्ण